परिमाण से निरूपण परिमाण का निरूपण करते हैं विवाद अध्यास दुष्ट गुण अनासम कारण अन्य विशेष गुण व्यतिरिक्त अद्विष्ट गुणाश्र द्रव्यवाद जल परमाणुवत्त विवादस्पद विषय यहाँ पर पक्ष में लेना है जीवात्मा अथवा आकाश इसमें पहले परिमाण सिद्ध करेंगे आकाश में बहुत बहुत विशाल परिमाण वाला है जीवात्मा में भी परिमाण है विभू विभू परिमाण, परिमाण, परम जीवात्मा आकाश कैसा है दुष्ट गुणों के असमय कांड से भिन्न गुण का आश्रय और और कैसा है वो अनित्य विशेष गुणों से भी भिन्न गुण का आश्रय है और गुण का अधेषण है तीन विशेषण विवाद अध्यासित आकाश और जीवात्मा कैसा है गुणों का आश्रय अंतिम सत्रह लो गुण आश्रय है कौन से गुण का आश्रय है परमाणात्म तो गुण का आश्रय तब कहेंगे भैया जीवात्मा और आकाश तो और भी बहुत सारे गुण है परिमाणी क्यों लूंगा तब आपका अध्युष्ट दृष्ट गुण होगा संयोग विभाग पृथक तो सब क्या है दृष्ट उससे भिन्न गुण हो जाएगा अपने आप आकाश में तब भी कहेंगे हम शब्द ले लूंगा आकाश में जीवात्मा ज्ञान को ले लूंगा वो भी अध है उसे क्या कहा अनित्य विशेष गुण भिन्न शब्द भी क्या है अनित विशेष गुण है न्यान सद प्रयत्न आदि अनित विशेष गुण है उनसे भिन्न कह दो तो उनमें भी व्यापी निवृत्त हो जाएगा दुष्ट गुण लेकिन भले ही अद्विष्ट कह दिया अनित विशेष गुण से वितरित कर दिया ऐसा गुण का आश्रय से परिमाण रूपी गुण का आश्रय हो जाएगा किंतु तो गुणों के कारण भी गुण होता है है ना गुणों के असमयकरण गुण हो जाते जैसे उत्तरोत्तर शब्द के प्रति असमय कौन होगा पूर्व शब्द उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी इसे क्या कहा? दिष्ट गुण कारण असमय कांडात्मक जो गुण है वे असमय कांड ना हो ऐसे कैसे संयोग आदि में भी अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाता है दुष्ट गुण अनय असमय कांड भिन्न और अनित विशेष गुण से भी भिन्न ऐसा जो अद्विष्ट गुण होगा तो सो कौन होगा वो परिमाण ही होगा उस परिमाण का वो, वो? आश्रय है कौन आकाश और जीवात्मा क्योंकि विद्रव्य है द्रव्य होने के बाद कोई न कोई परिमाण वाला होगा ही वो जल परिमाणु के समान तब कोई उपाधि ऐसे ऐसी दोष दे रहा है नशवत्व मूर्तत्व उपाधि दो उपाधि है स्पर्शवत्व अथवा मूर्तत्व ऐसा नहीं कर सकते आप उपाधि है ऐसा नहीं कर सकते क्यों कहां उनका उपाधियों का विचार हो रहा है जब पवन पार्थिव परमाणु व्यविचाराथ वायु में और पार्थिव परमाणुओं में यह साध्य व्य विचरित इसके साथ उपाधि वे विचरित हो जाएगा क्योंकि वायु में क्या है स्पर्शवत्व है वायु में स्पर्शवत्व है ये सारे गुणों जो लक्षण दिया गया है साध्य वो व नहीं है किस स्पर्शोत्तर तो क्या है वायु में रहने वाला अनित्य विशेष गुण है ना उससे भिन्न होना चाहिए कहाका आश्रय ही है वायु है ना अगर साध्य का अभाव आ गया वायु में और वहां लेकिन उपाधि बैठा हुआ है स्पर्शोत्तम तो साध्य का व्याप्ति होना चाहिए साध्य व्याप्त होने का नाम उपाधि है लेकिन साध्य जहाँ वह होना चाहिए साध नहीं है वह नहीं होना चाहिए बल्कि आपका साध नहीं है वहां पर पर रह रहा है वायु रूप स्थल में अति वह स्पर्शोत्व तो उपाधि नहीं हो सकता अब मूर्तत्व उपाधि मान लो फिर तो मूर्तत्व को पादी दूंगा कभी मूर्तत्व उपाधि पार्थिव परमाणु में गड़बड़ा रहा है पार्थिव परमाणु कैसा है वहां पर सारा साधिक अभाव मिलेगा किंतु वहां मूर्तत्व विद्यमान है अधिकारण में उपाधि का होना चार उपाधि खंडित हो जाता है तब कि पार्थिव परमाणु में कौन चीज नहीं है, का नहीं है, वो। का नहीं बनता है वहां दृष्ट गुण कौन है संयोग उसके समय कारण का आश्रय समय कारण कौन है गुण उसका आश्रय बन जाता है परमाणु पार्थिव परमाणु संयोग से गुण का भी पैदा होगा संयोग का आश्रय है वो है अध गुण का आश्रय होना चाहिए इसलिए ऐसा विशेषण से विशेषावेषण न रहे तो भी विशेष ही कहा जाएगा अदय साधिक भाव कहा मिला पार्थिव प्रमाण में वहां मूर्तत्व है अद मूर्तत्व भी उपाधि नहीं हो सकता साधविचारी उपाधि है साधव सम व्याप्त तो उपाधि वो नहीं है ईश्वर नित्य विशेष गुण से जीवन में जब परिमाण भी भी सिद्ध हो करना है ईश्वर का भी परिमाण है और क्या परिमाण है भरम महतू परिमाण है स्थापित करने के लिए दूसरा अनुमान करते हैं ईश्वर के ईश्वर कैसा है नित्य विशेष गुणों से भिन्न नित्य विशेष गुण कौन है उसके पास ज्ञान इच्छा प्रयत्न तीन गुणों से भिन्न कौन हो जाएगा इसलिए परिमाण तरह परिमाण वाला हो जाएगा ईश्वर व्यतिरिक्त और कैसा अनु समवाय कारण वाला भी वो नहीं है असमय कारण वाला विवो अनसमवाय मैंने असमय कारण से भिन्न असमयकरण क्या हुआ संयोग आदि उससे भिन्न है परिमाण उसका आशर ईश्वर है क्योंकि तो ईश्वर के परिमाण जो है किसी कार्य के प्रति कारण नहीं होता ईश्वर का परिमाण किसी कार्य के प्रति कारण नहीं है इसलिए ईश्वरगत परिमाण जो है किसी भी कार्य का असमय कारण नहीं होगा इसे अनवाई कारण भी आ गया और अध्य दुष्ट गुण गौण हो गया होगा उनका अनाशर भी है अत गुण गुण हो गया परिमाण का वो आश्रय स्थापित हो गया इस पर ईश्वर में भी परिमाण की सिद्धि हो जाती है आपत्वाद जीवत आप हेतु को लेकर के जैसे कि जीवात्मा नित्य एक पृथक परिमाण साधन विवक्षायाद नवाच और यदि आप ईश्वर में नित्य एक नित्य एक पृथकत्व और नित्य परिमाण को स्थापित करना चाहते हैं फिर वो एक विशेषण को हटा लेना कौन सा अनय कारण शब्द ये शब्द जरूरत नहीं है है कि जो भी होता क्या वो वो संयोग विभाग आदि अनित्य ही होते हैं अच्छा नित्य परिमाण जब हम स्थापित करना है विशेषण की जरूरत ही नहीं पड़ता नित्य एक नित्य एक पृथत्व और नित्य परिमाण नित्य शक्ति जोड़ना एकत्व एक पृथत्व एक और परिमाण इसको साधन करने की विवक्षा हो उस स्थिति में अनसमय कारणम ये जो शब्द दिया गया था नाच्यम उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाता है अध्युष्ट का क्या है थोड़ा समझना है अध्युष्ट कहने से क्या लेनातर जातियों से भी रहित का अर्थ रह है दुष्ट गुणत्व के अवान्तर जातियों से रहित बोधव्यम अन्यथा एक निषि साधनता नहीं तो एकत्व के साथ सिद्ध दोष की स्थापति होगी अवान्तर जाति कौन होंगे वो दृष्टि अवान्तर जातिया दृष्टि संयोग आदि है ना दो में रहने वाले गुण उनकी अवान्तर जाति क्या है परत्वा परत्वा जाति तो उनको निवारण करने के लिए क्या करना है हमें अधर्प्त जाति रहित करना त्व के द्वारा शांत दोष हो जाता है कभी परिमाण को केवल अनुमान से सिद्ध किया जाता है इसी बात नहीं व्यवहार से भी परिमाण सिद्ध है क्या बोलते देखो इतना लंबा चौड़ा नदी है बहुत विशाल नदी है समुद्र के किनारे खड़े हो गए इतना विशाल पानी महत्व तो का व्यवहार तो सभी कर आज भी देख लिया हम सामान रूप में पांच फुट साढ़े फुट छह फुट वाले कोई लंबा तो ये तो नारियल का पेड़ है बोलते देख सात फुट वाला कोई दिखाई दे तो आप नारियल पेड़ जिससे लेकर आपको यूँ देखना पड़ जाएगा तीसरे तो कहा कि भाई देखो महत्व का जो व्यवहार है वो सभी करते हैं इसे महत्व परिणाम की सिद्धि के लिए वाक्य में हमें कोई अनुमान की जरूरत नहीं है तथा तो व्यवहार है ना आप अस्तित्व व्यवहार है किम अहिम महान अहिम महान इतना बहुत लंबा चौड़ा है बहुत लंबा चौड़ा है ऐसा जो व्यवहार जो है लोक में देखने को मिलता है नक्षत्र महत्व सामान्य में वनिमित्ता कोई पूर्व पक्षी कह रहा है महत्व तो कोई परिमाण मानने कोई जरूरत नहीं है महत्व तो एक जाति मान वस्तु का महत्व तो एक जाति लंबा चौड़ापन वस्तुगत गुण नहीं वस्तुगत जाति मानव गुणों में परिमाण नाम के जिसको खंडन कर रहा है परिमाण मानने की कोई जरूरत नहीं है अणुपरिमाण क्या है उसके अलग कोई अलग परिमाण नाम का चीज नहीं है इसे परिमाण नामक गुण मानने की जरूरत नहीं है इसको जाति में अंतर्भाव करने से भी काम चल जाएगा ऐसा पूर्व पक्षी कहता है कहें महत्व सामान्य में निमित्तमहार के प्रति महत्व जाति निमित्त है न कि महत्व नाम कोई परिमाण नामक गुण निमित्त नहीं है न क्यों यदि ऐसा होता तरत भाव से अनुपत्ति प्रसंगा जिसे महत्व कैसे होगा जाति में भी जो श्रेष्ठ जाति कृष्ण जाती है जातियों में भी वेद ऐसा नहीं होता जाति तो जाती यह, सब तो है सब ब्राह्मण ब्राह्मणत्व है वो तो ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व निकृष्ट ब्राह्मणत्व तो, मध्यम ब्राह्मणत्व तो, ऐसा तो होता नहीं नहीं ब्राह्मण ब्राह्मणत्व अभी गोत्रों को लेकर हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया हम गोत्र वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण है हम गोत्र वो गोत्र को लेकर जाति को लेकर जाति तो होती नहीं है जाति जाति जाती है कोई भी आप जाति लें जाति में तरतम भाव की व्यवस्था नहीं हो सकती जब तक हम उसको गुणवाचक नहीं मानेंगे तब तक तरतम भाव व्यवस्था नहीं कर पाएंगे और यहाँ महत्व महात्तम तुलनात्म वगैरह भी हो रहा है इसे ज्ञापन होता है महत्व जाति नहीं है किंतु गुण है अन्यथा तो सर्वग आरोप लगा दी रूप सब उच्च जाए। जाए हो जाएगा सारे गुणों को खत्म कर दो से काम चल जाएगा रूप का व्यवहार वस्तुगत जो रूपत्व है उसको लेकर के रूप रूप आत्म व्यवहार हो जाएगा इसे रूप को भी गुण मानने की वस्तुगत मधुरत्व को लेकर के मधुर रस की व्यवहार हो जाएगा रस की भी अपेक्षा नहीं इस प्रकार से सारे गुणों का ही उच्छेद हो जाएगा कर अन्य था मधुर रस से उच्छेद उसी को लेकर सारे व्यवहारम कर सकते हैं फिर मधुर रस आप गुण की उच्छेद हो जाएगा इस प्रकार सारे गुणों का उच्छेद हम कर देंगे अत वैसे लेकिन लोग व्यवहार में नहीं देखने को मिलता है गुण पृथक व्यवहार होता ही है आप कहते हैं वह परिमाण कैसा पैदा होता है तीन तरीके से होता है प्रचय संख्या परिमाणा नाम कल ने कल विचार हुआ था तो हो गया प्रचय संख्या परिमाणा नाम अन्वय तुम कारण एक परिमाण की उत्पत्ति में प्रचया का कारण होता है संख्या कारण होता है अथवा कारणगत परिमाण कारण होता है कारणगत परिमाण कार्यगत परिमाण के प्रति कारण होगा या कारणगत संख्या कार्य के की की परिमाण के के परिमाण प्रति हो जाएगा परिमाण जन्यम परिमाणम भवती अनुक से साबित हो जाता है महत् परिमाण और अनुपरिमाण की सिद्धि करने के लिए एक अनुमान बनाते हैं देखो क्रमश दो अनुमान है ये मध्यम महत्परिमाण होता है ना घट वगैरह का त्र श्रेणु से लेकर के आकाश के पूर्व तक की जो महत्परिमाण, परिमाण परम महत्व नहीं वो तो पहले हो गया परम महत्व नहीं देना और पारमांडल परिमाण अणु का पहले बता चुके हैं फिर भी एक अणु के लिए भी परिमाण बने अनुमान करेंगे यहाँ पर अणु परिमाण का परमाणु का जो परिमाण है उसके लिए भी अनुमान करेंगे और त्रसणु से लेकर के आकाश के पूर्व तक की सकल वस्तुओं की महत्व परिमाण करेंगे उसके दो अनुमान दे रहे हैं देखिए है। विवाद अध्यास तो करके आकाश पर्यतम कैसे हैं सारे पदार्थ अणुपरिमाण विदृत परिमाण आश्रय परमाणु परिमाण से भिन्न परिमाण का वो आश्रय होता है क्यों द्रव्यवाद हेतु द्रव्य हेतु कि विवाद अध्यास ज्योत श्रेणु से लेकर घट पटम सारा संसार कैसे हैं महत्व परिमाण वाले ये कैसे बोलोगे आप अणुपरिमाण से भिन्न परिमाण वाले इसे दिखाई दे रहे है कि नहीं यदि यदिमाण वाले होते तो दिखाई नहीं देते इसलिए अणुपरिमाण व्यति परिमाण आश्रय द्रव्यवाद और परमाणु और गुणुक में सूक्ष्म परिमाण है ना संख्या जन्य संख्या जन्य परमाणु में उसके लिए क्या करें कर रहे दूसरा अनुमान परमाणु परमाणु और ये दोनों कैसे हैं कहते हैं कहते महत्व से भिन्न पारिमांडल परिमाण अथवा अनुपरिमाण नामक परिमाण यू मनाया पहले अनुमान दृष्टान घटवत दूसरा अनुमान पद के है परमाणु पहला अनुमान भी कैसा है वाला है मध्यम है महत्व प्रसिद्ध है उसको दृष्टानुमान में और दूसरे अनुमान में परमाणु परमाणु को दृष्टान बना लेना नक्ष दुष अत्रुत्म महत्व पहले अनुमान में अनुत्म दूसरा नंबर ने महत्व को पाली कर दो ऐसा भी नहीं कह सकते रूपादिशारूपादि विचार विचार हो जाएगा क्योंकि का भाव नहीं है, रूपाधि गुण कैसे हैं? कैसे हैं आपका परिमाण का आश्रय होता है क्या परिमाण का आश्रय तो हमेशा द्रव्य होता है गुण का आश्रय द्रव्य होता है गुण का आश्रय गुण होता है क्या नहीं इसे परिमाण आश्रय के साध्य का भाव आ गया रूपात् गुण में और वहां पर आप हित बैठा हुआ है अनुत्व और महत्व क्योंकि सूक्ष्म रूप है रूप कैसा है सूक्ष्म रूप है और ये बहुत गाढ़ा रूप है फिर लाइट कलर तो सूक्ष्म रूप डार्क कलर इस तरह से उसमें भी अणुत्त और महत्व का व्यवहार होता है इसलिए कि तो अनुत्म महत्व पर है वहां साध्य नहीं है साध्या में हेतु का जाना का हो गया चले जाना उपाधि का दूंगा तभी तो विशेषण व्यर्थता दोष है क्योंकि उसका जो है कहीं भी दोष प्रदायक नहीं हो सकता वो क्योंकि हेतु क्या आपका खुद द्रव्य हेतु तो खुद ही द्रव्यवात है और हेतु तो के साथ सड़े साधन अव्यापक बन पाएगा वो अतए यह उत्पादी हो ही नहीं सकता और ये जो सिद्ध के परिमाण है उसका रस्व दीर्घ मात से पुनः चार प्रकार के मानी जाती है अणु और मात तुमने सिद्ध कर दी और रस्व दीर्घ सिद्ध आप कोई अनुमान नहीं कर रहे हो तब तो कोई जरूरत नहीं है क्यों रस्व दीर्घ व्यवहार और अन्युपत्ति प्रमाण ये छोटा है ये लंबा है इस व्यवहार के लिए व्यवहार के अन्य ही उनके अस्तित्व प्रमाण है दीर्घत्व मान लंबा इनकी सिद्धि के लिए कोई अनुमान करने की जरूरत नहीं है रस्व शब्द और दीर्घ शब्द छोटा और लंबा इन शब्दों से कव्यवहार ही के प्रति जो निमित्त कारण है उसकी अन्यपत्ति को लेकर के शब्द प्रवृत्ति के प्रति जो निमित्त है उनके अन्यपत्ति के कारण से ही हस्त दीर्घ परिमाणों को हमें मानना ही होगा उसको अनुमान करने की जरूरत नहीं है और परिमाण हमेशा आशय का नाश से नाश होता है जैसे आपने पहले अनेक को में अनुमान किया था वैसे यहां भी अनुमान कर लेते हैं आश्रय नाशा नाशा इतनी प्राचीनम अनुमानम वाच्य अनुमान इकसठ पृष्ठ में अंतिम पंक्ति में जो अनुमान बनाया था ना आपने अनुमान क्रमस्तु निमित नाश, नाश व्यक्ति संवेतम है ना तत्तावत ये जो अनुमान की थी वही से अनुमान यहां भी बना लेना यहां भी क्या है आशयनाश से नाश है परिमाण इस घट हो गया तो घटगा परिमाण भी नष्ट हो जाएगा वो टिकना वाला है नहीं शय नाशात नाश इत प्राचीन अनुमान में और पूर्वक जो अनुमान में उसे अनुमान को समझना चाहिए अब परिमाण का लक्षण करते हैं द्वित्व असम कारण का वृत्ति गुणत्ती असम कारण है वृत्ति जिसका ऐसी गुणत्तर जाति का नाम परिमाण है द्वित का समवाय असमाधिकरण में रहने वाला क्यों समय कारण कैसे होता है समाधिकरण में आ जाएगा इसलिए असमवाई कह दिया है जिसका द्वित्व है कारण जिसका सम... समास समासण में जो रहता है कौन सा गुणत्व उसके अबांतर जातीय वस्तु का नाम परिमाण द्वित्व का समय कारण कौन है अपेक्षा बुद्धि हुई है है कि नहीं उसके कैसे वह असमय कारण रहता है, में है वो जहां पर है कहा रहता है वह अपेक्षा बुद्धि आत्मा में उस आत्मा में रहने वाले जो गुणत्व उस आत्मा में वृत्ति जो ज्ञानगत गुणत्व असमय कारणक हो गया ज्ञान कारणगत वृत्ति हो गया ज्ञान में तनिष्ठ वृत्ति है ज्ञान और ज्ञान में रहने वाला जाति हुई गुणत्व जाति उसके अवान्तर जाति हो गया परिमाणत्व जाति तद्वान हो गया परिमाण परिमाणत्व जाति वाला परिमाण हो गया जितने भी जातियां हैं रूपत्म रसत्म ये सब क्या है गुणत्व के अवंतर में जाति हैं अब संयोग से निरूपण संयोग का निरूपण करते हैं परिमाण के बाद विवादास्पद असमय कारण जन्यम कार्य रूपवस्पद कौन ले पक्ष घटादी घटादि कैसे हैं असमय कारण से जन्य असमय कौन होगा संयोग कपाल द्वय संयोग से जन्य क्योंकि जब तक कपाल द्वय का संयोग ना हो तो घट को कोई पैदा नहीं कर सकता दो भागों में इसको बनाया जाता है घड़े को फिर दोनों को जोड़ दिया जाता है इसलिए संयोग से ही वो जन्य असमय काल है घट कैसा है असमय रूपा संयोग से जन्य है कार्य क्योंकि वो क्या है वो कार्य है रूप के समान रूपा रूप भी क्या है पट रूप का पैदा हुआ तंत्रुप से तो तंत्र रूप क्या है असमय कारण है और क्या था था कार्य आप तत्र असमय कारण हमने तंत्र रूप में ग्रहण कर लिया असम कारण तंत्र रूप में कार्य पट रूप के प्रति इसे कार्यत्म मैंने पट रूप कार्यतम अस्ती है अत असमय कारण जन्य तंत्र रूप जन्यतम वस्ती ऐसा पट रूप में व्यक्ति ग्रहण करेंगे तंत्र निरूपित निष्ठा असमय कारण जन्यत्व हम पट रूप में ग्रहण किया और रूप में भी है कार्यकम तरह तरह असमय कारण जन्यत्म रूप व्याप्ति पट रूप में तंत्र रूप रूप असमयकरण के आधार पर ग्रहण करते तो जैसे वहां ग्रहण होगा तुरंत में ग्रहण हो जाएगा घट में क्या कहेंगे हम साथी को कैसे घटाएंगे घट में कार्य बनाते हैं घट भी असमय कांड जन्य है कौन सा असमय कांड जन्य है विचार करने पर क्या पता चला कपालय रूप असम कारण से वो जन्य है न च्वंस भी विचार साध्य में हेतु में साध्य का अभाव अलिकण रूपा प्रध्वंस में कारित रूप हेतु चला जाता है इसमें विचार साध्य अभावीकरणितम व्य विचारण साध्य क्या है असमय कारण जन्यतम उसके अभाव का है प्रध्वंस अभाव में कि कोई भी अभाव असमय कारण से जनित नहीं होता ये भावात्मक कार्य के प्रति ही असमय की जरूरत है अभावात्मक कार्य के प्रति असमय जन्य नहीं है इसलिए असमय कारण जन का अभाव हो गया कहा भाव में और तार्वंसा भाव में कार्यत्व विद्यमान है साध्य भाविक हेतु चला गया विचारी हेतु हो गया ऐसा मत कहो क्योंकि प्राग भाव ये कार्यत्व का अर्थ क्या प्राग भाव प्रतियोगित्व प्राग कार्य का लक्षण क्या क्या था आपने दो अर्थ किया ना कार्य में प्राग भाव प्रतियोगित्व प्रतियोगित्व कार्य प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है घटभाव का प्रतियोगी कौन है घट है इसे घट में कार्य और भी घट इस है इसे दो भी क्यों ऐसे बनाया फिर तब इसे प्राग भाव प्रतियोगित्व हमें प्रध्वं स्वभाव के लिए बनाना पड़ता है और प्रध्वंस्वभाव प्रतियोगित्व प्रागभाव में घटाने के लिए क्योंकि प्रध्वंस्वभाव भी कार्य है ना अभी घट जब तक है तब ध्वंस है क्या नहीं है इसे ध्वंस में क्या ध्वंस कैसा है ध्वंस का प्राग भाव घट में विद्यमान है ध्वस इसे ध्वंस में प्राग और प्रतियोगित्व का लक्षण चला जाता है ध्वंस प्रतियोगित्व का लक्षण नहीं जाएगा क्योंकि ध्वंस का ध्वंस नहीं होता अदय ध्वंस प्रतियोगित्व ध्वंस में नहीं गया एक ही लक्षण करूंगा तो इसमें नहीं जाएगा तो उसमें नहीं जाएगा तो समस्या खड़ी होगी ध्वंस प्रतिवित्व लक्षण धनस में नहीं जाता प्रागभव प्रतिवितम लक्षण प्रागव में नहीं जाएगा जबकि प्रागभव भी कार्य विनाशित प्रध्वन स्वभाव भी कार्य विनाशित्व इसे समस्या होता है दोनों में कार्यत्व का लक्षण घटाने के लिए हमें दो लक्षण बनाना पड़ा था प्राग्भाव प्रतिवित्व प्रध्वन स्वभाव के लिए और प्रध्वस्व प्रतिवित्व प्रागभाव और दोनों में से कोई भी लक्षण ले लो सारा संसार में चला जाएगा जो लक्षण बना रहे हैं प्रागभाव जो लक्षण भावत्य विशेष तिद है प्राग भाव प्रतिवित रूपये जो, जो कार्य का लक्षण था उसे भावत्ति से विशेषण दे जाने पर विचार दोष नहीं होता विचार दोष नहीं होगा ले ले। हो लेकिन तथा लेकिन उपाधि की आशंका आप नहीं कर सकते उपाधि की आशंका आप नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते उपाधि तो की शंका क्योंकि जो है विस्पष्ट घटो संयुक्त प्रत्यय लोग व्यवहार में है घटो संयुक्त ये जो प्रत्य ज्ञान उत्पन्न हो रहा है इसका विषय को आप किसी भी आधार पर खंडन नहीं कर सकते अतः उपाधि आदि की का नहीं कर सकते हैं और का है भाई संयोग के लिए अनेक क्षण अवस्थाएं होना चाहिए बहुत कहेंगे हमारा तो क्षण भंगवाद है तो कैसे होगा तुम्हारा संयोग कैसे टिकेगा तब तो कहते भाई हमने तो पहले ही शास्त्र करके क्षण को खंडन कर चुका हूं निराकृत क्षण भंग तो उल्टा नी में चाहिए।, मी के चाहिए तमी हो गया ना तो मित बना तमी को मिता। तन निमित तत्व न आशंकनी देशों में वस्तु की उत्पत्ति को प्रती का प्रयोजक नहीं मान सकते देश देश, देश कहीं का मतलब दिया, यह हो गया विभाग सहयोग अंगुलियां दूर है तो विभाग का मैंने क्या व्यवहित देश में है इसे व्यवहित देश के अलावा विभाग को कोई चीज अलग नहीं है और जोड़ दिया तो अव्यवहित देश हो गया पर, से परीक्षण हो जाने का नाम ही संयोग है इसलिए आविरल देश और विरल देश के आधार पर संयोग और विभाग को मान लेते हैं बौद्ध लोग अतः संयोग विभाग दो गुण की जरूरत नहीं है ऐसे जो कह रहे हैं उसका खंडन करते हैं अविरल देशे उत्पाद इति तन निमित्त नाशंकनीय अविरल देश में ही इम संयुक्त ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है अविरल देश में स्थित घड़ा माने अव्यवहित देश में स्थित जो दो घड़ा उसको लेख देख करके इमो घटो संयुक्त हो ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है इस इधर ज्ञान के प्रति अविरल देशता अव्यवहित देशता ही निमित्त है ऐसा आप मत कहो त्य नहीं थी नाशंकनी क्योंकि हमने पहले क्षण भंगवाद को खंडन कर दिया है कर्म संयोग तजनकत्व प्रत्यक्ष और यह संयोग तीन प्रकार का है मुख्य रूपे न दो कर्मज्ञ संयोग, संयोग संयोग। कर्मज में भी दो प्रकार कर दोगे अन्यतर कर्मज उभयतर कर्मज यह संयोग कितने प्रकार हो जाएंगे तीन प्रकार अन्यतर कर्मज संयोग उभयतर कर्मज संयोग और संयोग संयोग उसको संक्षेप में कह दिया कर्म हो, संयोग तनक संयोग जनक कौन है कर्म है और संयोग भी संयोग जनक है यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है अन्य कर्म संयोग कहा प्रत्यक्ष सिद्ध है प्रत्यक्ष कर्म, कर्म संयोग कहा सिद्ध है हा शकुनी शैल संयोग है पक्षी है कवा उठ आ गया अब मकान में बैठ गया मकान में कोई क्रिया हो रही है संबंध करने नहीं केवल कौवा में क्रिया हुआ कौवा करके मकान में संयोग कर गया और कवा ही उड़ गया तो विभाग इसलिए अन्यतर कर्मच भी होता है मैंने अन्यतर का मतलब क्या एक में कर्म होकर उत्पन्न संयोग दो कविचे से होता है दो कविचे से संयोग होता तो है उसमें से एक क्या है स्थिर और दूसरे में कर्म हुआ क्रिया हुई उसको हम क्या कहते हैं अन्य तरह संयोग उभयतर कर्म संयोग अधान क्या है इस दुनिया में मेष यो महिष जब मेष की लड़ाई हो सांड की लड़ाई होती है तो आपस के दोनों के एक साथ टकराते कर्म जो दोनों में क्रिया हो रही है जिन दो का बीच जो संयोग होना है दोनों में क्रिया करके टक्कर होकर संयोग होता है जो उसको उभतर कर्म संयोग होते हैं और संयोग और संयुक्त प्राय सभी को अनुभव सिद्ध है है ना नहीं? आप लोगों को कभी न कभी शॉक करंट मारा कि नहीं मारा है? मारा है, सबको लगा हुआ है करंट शॉक अब कैसे लगा हुआ आपकी अंगुली तार से छुई तो पूरा शरीर में क्यों करंट आया तार अंगुली का संयोग होने से अंगुली मात्र को करंट लगना चाहिए लेकिन तार अंगुली का संयोग से तार शरीर का भी संयोग मान लिया अच्छा तार अंगुली का सेव ने क्या कर दिया तार शरीर का संयोग भी पैदा कर दिया इसे इस संयोग से जन संयोग हो गया तार संयोग भी आदि पूरे शरीर में करंट आ गया है ना इस तरह से तरु संयोग वृक्ष तरु संयोग तरु संयोग वृक्ष तरु संयोग हाथ को पेट से छू दिया तार शरीर पूरा पेट से छू दिया माना जाएगा नहीं तो अशुद्धि का झंझट ही नहीं रह जाता नहाने का झंझट जो होता तो ना छात्राओं में संयोगित संयोग संयोग के का नहना पड़ता है ना अब नहीं तो आप चार मेहमान के साथ आपका कपड़ा स्पर्श है, तो स्पर्शी के कपड़ा निकाल दो, दो दो कपड़े को नहीं ना आपको नहाना पड़ता कि वस्त्र शुद्ध संयोग स्वशरी शुद्ध मान लिया आते स्नान करके प्राश्धित करनी पड़ती है संयोगित संयोग लोग पे बहुत प्रसिद्ध है इसलिए कहते हैं कर्म अब कुछ नित्य द्रव्यों का भी व्यापक विभू द्रव्यों का भी सहयोग मानते हैं आकाश काल आकाश दिग्ग का आकाश आत्मा का काल दिग्ग आपस में आत्मा काल आत्मा दिग्ग सारे जितने विभु पदार्थ हैं आकाश काल दिग और आत्मा चार इनकी भी आपस में सहयोग कोई कोई मानता है उसके खंडन करते नहीं होगा नहीं में अनेक इस विषय में कुछ लोग कहते हैं का संयोग होता है और संयोग भी नित्य होता है कुछ लोगों का कहना है कुछ ने का होता ही नहीं है जब व्यापक है उनका क्या संयोग होना जाना है संयोग तो क्रिया क्रियाजन्य है संयोग आपने देखा संयोग से जन संयोग जन्न होगा या क्रियाजन्य संयोग होगा यदि दो का भी जो होना है उन दोनों से एक भी क्रिया होनी चाहिए या दोनों में क्रिया होनी चाहिए इसमें संयोग माननी है तो पहले इसके कोई अवय मानना पड़ेगा अवय संयोग से भी संयोग संयोग संयोग क्या होता है हमेशा संयोग, और संयोग क्या है अवयव संयोग से अवयवी का संयोग हो गया ना हाथ छू दिया तो शरीर छू दिया मान लिया स्व अवय स्वीकृत कपड़ा छू दिया तो अपने को छू दिया मान लिया अवयव संयोग से ही अवयवी संयोग को संयोग संयोग कहा जाता है ना संयोग संयोग जो क्या चीज है अवय संयोग से का संयोग होना और में क्रिया होना जरूरी है दोनों में में अब आकाश और संयोग मानना में न काल में न आत्म क्रिया नहीं होती है तो अन्य कर्म संयुक्त हो नहीं सकता उभयकर नहीं हो सकता और आकाश और आपका अवयव भी नहीं मानते हो जब सावय नहीं है तो अवैव संयोग से वैसे अवैविक की कल्पना भी आप नहीं कर सकते फिर कौन सा संयोग वहां पर आ गया स्वाभाविक कोई सम्मान से जबरदस्ती इसीलिए जो लोग मानते हैं संयोग वो गलत मान रहे हैं उसे खंडन करने कहते हैं आत्मा जते, का? आकाश आत्मा संयुक्त केन्ना किसने कहा आकाश कैसा है आत्मा से संयुक्त है मैंने आकाशात्मा के बीच में सहयोग मान लिया क्यों या में होता होता है है उसी प्रकार भी होता है। क्योंकि द्रव्य हैं हैं भी द्रव्य है। तो क्योंकि यत्र यत्र घ क्रियावत्तम जरूरी है इसलिए आत्मनिर्भिता संयोग कहीं होना है तो क्रियावत्त होना चाहिए है ना ये संयोगवत्तम तत्र क्रियावत्तम ये व्याप्ति है और ये क्रियावायोगावासी प्रकार योग तरह मूर्तत्व भी है और ये तरह संयोगाव तरह मूर्तावा हम संयोग कहा मानते हैं पृथ्वी जल तेजवायारी के परमाणु को लेकर के उपाधि बन गई इन उपाधियों में से है तो आपका उपाधि दोष ग्रस्त होने से यह अनुमान खंडित हो गया उल्टा भी नहीं कर सकते आत्मा आकाश बल्कि हम क्या कर सकते हैं खड़ा कर देंगे उल्टा हम अनुमान कर दिखा सकते हैं ना आत्मा आकाश न संयुक्त आत्मा जो है आकाश संयुक्त तो नहीं होता या आकाश आत्मा संयुक्त तो नहीं होता क्यों अमूर्तव रूपवत् अमूर्त होने के नाते रूपों का संयोग जैसा नहीं होता है वैसे गुणों का संयोग दो रूप का संयोग हो जाए ऐसा नहीं होता कि तो रूप है अमूर्त द्रव्य पदार्थ उसमें कहीं क्रिया नहीं होती अतः क्रियाजनित संयोग उसके अंदर हो नहीं सकता अमूर्तवाद रूपवत नक्षत्र द्रवित उपाधि सपक्ष अव्यापक